अब सात ऋचा वाले 46वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से बिजली की विद्या के विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन जिससे आप सनातन विद्याओं की रक्षा करके सबके लिए देते हो इससे आप इन क्रियाओं के मुखिया होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे वायु के साथ बिजली बिजली के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्य करते हैं, वैसे प्रिथवी और जलादिकों से आप अनेक कारियों को सिध्ध करो। भावार्थक हे मनुस्यों जो विद्वान जन्व आप लोगों को पढ़ा और उत्तम प्रकार सिक्षा दे कर विद्वान करते हैं, उनकी निरंतर सेवा करो� भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों आप लोग प्रीति से सुवर्ण आदि से जड़े हुए वाहनों की विद्या का मनुष्यों के लिए निरंतर उपदेश देवो कि जिन वाहनों से ये लोग अंतरिक्ष आदि को में जा सकें भावार्थ जैसे वायु और बिजली बड़े प्रताप से युक्त वर्तमान हैं वैसे ही राजा और मंत्री जन होवें अब सूर्य युक्त वायु विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य और पवन सबके उपकार को निरंतर करते हैं वैसे ही विद्वानों को करना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जो नित्य इधर-उधर कार्य सिद्ध के लिए जावे और आवे उसी को राजा मनोंक संक करे इस सुक्त में बिजली और वायु के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए 46वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 47वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में वायुसादृश्य से विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो वायु के सदृश सर्वत्र विहार करके विद्या का ग्रहण करते हैं वे सर्वत्र ईर्ष्या करने योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे यज्ञ जलों को प्राप्त होते हैं वैसे ही विद्वान विद्या व्यवहार के योग्य होते हैं अब राजा और अमात्य के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा के मंत्री जन बल के बढ़ाने वाले सामर्थ्य युक्त और न्यायकारी होवें वे आप लोगों के पालन करने वाले हैं भावार्थ हे राजा और मंत्री जनों आप लोगों को चाहिए कि हम प्रजा जनों की इच्छा पूर्ण करें जिससे हम लोग आप लोगों का पूर्ण काम करें इस सुक्त में विद्वान, राजा और अमात््य के गुणों का वऱ्ण होने से इस सुुक्त के अर्थ की पिछले सुुक्त के अर्थ के साथ संंगति है यह जानना चाहिए यह संताली समा सुक्त, और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब राजा प्रजा के साथ कैसे वर्तते इस विषय को प्रथम मंत्र से कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बुद्धिमान वैश्य जन प्रीति से धन की रक्षा करता है वैसे ही आप और आपके भृत्यजन अच्छी प्रीति से प्रजाओं की निरंतर रक्षा करो फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे वायु से अग्नि बढ़ती और शीघ्र चलती है वैसे ही न्याय से पालन की गई प्रजा से राजा वृद्धि को प्राप्त होता है और जो हिंसा नहीं करते हैं वे शत्रुओं से रहित हुए सबके प्रिय होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजन जैसे भूमि और सूर्य बहुत फल देने वाले वर्तमान और नियम से चलते हैं वैसे बहुत फलों के देने वाले होकर विद्या और विनय के नियम से निरंतर आइए भावार्थ हे राजन जो श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता जन आपके सहायक होवें तो आप जिस जिस पदार्थ की इच्छा करें वह सब सिद्ध होवे भावार्थ हे राजन जो राज्य करने की इच्छा करो तो उत्तम सहायों का ग्रहण करो इस सुक्त में राजगुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 39वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 49वें सुक्त का आरंभ है इसमें राजा और प्रजा की कैसे वृद्धि हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न को खाते हैं तो प्रकाश युक्त अधिक अवस्था वाले और बलवान होते हैं भावार्थ जैसे उत्तम अन्न सेवन किया जाता वैसे ही उत्तम रस भी सेवन किया जावे भावार्थ हे राजा मंत्री और धनी जनों जैसे हम लोग आप लोगों को निमंत्रण देकर अन्न आदि से सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों का सत्कार करो भावार्थ तभी राजा और प्रधान आदि को की प्रशंसा होवे कि जब सब प्रजा को धन और विद्या से युक्त करें भावार्थ राजा और प्रजा जनो को चाहिए कि परस्पर के सत्कार से बड़े ऐश्वर्य का भोग करें भावार्थ राजा आदि जन जैसे स्वयं विद्या युक्त धार्मिक न्यायकारी और आनंदित होवें वैसे प्रजाजनों को भी करें इस सुक्त में राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 49वां सुक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 50वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोलों को धारण करता और भूगोलो में वर्तमान पदार्थों को धारण करता है वैसे ही विद्वान लोग सब मनुष्यों का धारण करके उसके अंतःकरणों को प्रकाशित करेंगे अब कौन प्रशंसा के योग्य होते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ ही मनुष्यों जो लोग डाकू और चोर आदि को का निवारण कर धार्मिक विद्वानों को सुख देकर अंग और उपांगों के सहित विद्या के व्यवहार को बढ़ावें उनका आप लोग सत्कार करें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग वृद्ध विद्वान राजा लोगों के समीप से अनादिकाल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके मेघों के सदृश प्रजाओं को सुख से सींचो भावार्थ हे विद्वानों जैसे सूर्य में सात प्रकार के रूप वाले तत्व मिले हुए वर्तमान हैं जिन कारणों के द्वारा सबसे रसों को ग्रहण करता है वैसे पांच ज्ञानेंद्रिय मन और आत्मा से सब विद्याओं को ग्रहण करके पढ़ाने और उपदेश करने से सबके अज्ञान को दूर करके विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करो अब विद्वान के विशे को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जैसे सुर्य विष्ट के द्वारा सब प्रजाऊं की रक्षा करता है और विजली के शब्द से सब को जानता है वैसे ही सब विद्वान जन विध्या के द्वारा सब के आत्माऊं को प्रकाशित करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य मेघ के अलंकार से सबका पालन करने वाला है वैसे ही हम लोग वर्ताव करके अति उत्तम पुरुष अपने राज्य के स्वामी होवे भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को adव्याप्त होकर और धार के सूर्य को भी धारता है और संपूर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित वर्तमान है और जिसकी सेवा योगी राज करते हैं उसी की नित्य उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जो अन्य सबका त्याग करके एक परमेश्वर ही की आप लोग सेवा करें तो आप लोगों में लक्ष्मी राज्य प्रतिष्ठा और यश सदा ही निवास करे भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा परमात्मा ही की उपासना करता और यथार्थ वक्ता विद्वानों की सेवा करता है वही नहीं नाश होने वाले राज्य और धन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है